तृतीय पंचकोश विवेक प्रकरण ये मंगलाचरण करते है रामकृष्ण टीकाकार नी भारती विद्यारण्य विद्या मुनीस्वरऊ पंचकोश विवेक व्याख्या सत्वाका क्या है नमस्कार करके किस को श्री भारती विद्यारण्य मुनीस्वरऊ द्वितिया एक भारतीय तीर्थ और दूसरे विद्यालय विद्यारण्य दोनों के साथ मुनिस्वर हो जाएगा दोनों को नमस्कार करके पंचकोष विवेक से व्याख्याम समासत कुरे पंचकोष विवेक है पंचोदशी का तृतीय प्रकरण उसकी व्याख्या समासत का संक्षेप से करता हूँ तैतर उपनिषद तात्पर्य व्याख्यान रूपम तैतर उपनिषद तात्पर्य का व्याख्यान रूप ही पंचकोश विवेकाख्यम प्रकरण यह जो प्रकरण पंचको व्याक्या है पंचकोश विवेक प्रकरण है तैतर उपनिषद तात्पर्य व्याख्यान है तैतर उपनिषद यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद में उसके तात्पर्य व्याख्यान रूप ही ये प्रकरण है जिसका नाम है पंचकोश विवेक पंचकोश विवेक आख्या प्रकरण से पंचकोश विवेकाख्यम बहुवी समाज अनेक मन पदार्थे आरभ आरंभ करते हुए आचार्य त्र श्रोतृ प्रवृत्ति सिद्धांवृत्योताओं की प्रवृत्ति के लिए ग्रंथ में सुचयन सभी सोजनम तेन सहित तुल्य के सूत्र से सामसवा प्रयोजन के साथ अभिधेय सूचयन अभिधेय विषय अर्थ विषय इसकी सूचना करते हुए मुख चिकित्सित ग्रंथं प्रति जानी मुखतः क्या शब्द से चिकित्सित कर्तमिष्ट जो ग्रंथ उसकी प्रतिज्ञा करते हैं ग्रंथ की प्रतिज्ञा करते हैं जो ग्रंथ करना है उसके साथ साथ इसका प्रयोजन भी बोलते हैं और ग्रंथ का विषय कहते हैं क्योंकि श्रोताओं की प्रवृत्ति होगी जब इसके प्रयोजन मालूम हो विषय क्या है तो प्रवृत्ति होती श्रवण करने के लिए जैसे कोई प्रयोजन मालूम नहीं कोई सुनेगा नहीं इसलिए प्रयोजन के साथ विषय कथन करते हुए चिकित्सित ग्रंथ की प्रतिज्ञा करते हैं तो श्रोता की प्रवृति हो ऐसे आचार्य तीर्थ गुहा हितम ब्रह्म युवा पंच कोश विवेक प्रविविच्यते प्रविविच्यते बोधुं शक्यंत पंचकते यम गुवाहितवेका बोधुम शक्यं जब ब्रह्म गुहायाम हित गुहा में स्थित गुहा शब्द अर्थ करेंगे बुद्धि आदि लेकर के पांच कोष को गुहा शब्द से कहेंगे गुहा में स्थित ब्रह्म यथ तैतर में आया तथ पंच कोश विवेक बुद्ध सक्यम त्रम पंच कोशा विवेकात विवेकात पंच कोशों का आत्मा से पृथक समझना पंचा कोशा आत्मन विवेकात विवेकात बोधुम सक्यम जाना जा सकता है ब्रह्म ज्ञात सक्यम तस्मात् कारण सतम तस्मात कारण कोष पंचकम प्रकर्षण विविच्यते कोषाण पंचकम कोष पंचकम षी समातः पांच कोष पांच का समुदाय को पंचकते प्रविच्यते प्रकर्षण विवेक किया जाता है इस प्रकरण में पांचों कोषो का विवेक ठीक ठीक किया जाएगा क्योंकि पांचों कोषो से प्रत्येगात्मा को अलग समझे अथवा पांचों कोष को प्रत्येगात्मा से अलग समझें तब ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है इसलिए पांचों कोशों का विवेक करते हैं। है टीका में चैत्योपन शब्द दे दिया? यो वेद निहितं निहितम गुहाम पर निहितं यो वेद परम व्यवन व्यमन शब्द का ये सप्तम अंत है सप्तम का लोप हो गया लोक हो गया सुपा सुलुक पूर्व सवर्ण चैया डाड्याल है वैद्य के प्रयोग में सुक हो जाता है सुपा लुक सुम सुदेश सु हो जाता है लुक और आदेश होते हैं लुक हो गया। अर्थ होगा परमी परम आकाश में गुहा में स्थित ब्रह्म को जो जानता है सुनते सर्वान काम स्व काम स्व प्राप्त कर लेता है ऐसे कहा गया है इस गुहा ही तत्व अभिहितम यहाँ गुहा में स्थित रूप से कहा गया ब्रह्म जो है ब्रह्म तत्व ज्ञातुं शक्य थे पंचको से विवेकन क्यूँकि गुहा शब्द वाच्य अन्न में आदि कोश पंचक गुहा शब्द से पांच कोषों को कहा गया जैसे गिरि पर्वत आदि में गुहा है उसके अंदर कोई है इसी प्रकार ये पांच कोष गुहा रूप है अन्न में प्राण में मन में, में ये गुहा शब्द वाच्य है अन्य में आदि कोष पंचकों का विवेक के, के द्वारा ब्रह्म ज्ञात शक्य जाना जा सकता है इसलिए ततः तेराम कोषाण पंचकम प्रकर्ष न पांच कोष का विवेक आ जाता है प्रत्येक आत्मा न सका पांच कोष को प्रत्येक आत्मा से भिन्न विवाह करके दिखाते है विभज्य प्रदर्शते विवाह करके दिखाते अभी दिखाएंगे अलग अलग कोष पांच कोष प्रत्येगात्मा से भिन्न है कोष में तादात्म बुद्धि होने से अब अज्ञान के कारण देहादि में हम बुद्धि ममत्व बुद्धि होती है वो विवेक करके अलग अलग समझने से जो प्रत्येक आत्मा शुद्ध स्वरूप सहित न कोष से, से भिन्न समझ लिया तो वाक्य प्रमाण से श्रद्ध वाक्य से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तत्तम आदि वाक्य से तत्मस वाक्य से ब्रह्म होने में वाक्य तो प्रमाण है नहीं होने का कारण त्वम पद का लक्ष्यार्थ में निश्चय ज्ञान नहीं है तुम तो पद का लक्ष्यार्थ में संशय विपर्य रहित ज्ञान हो तब वाक्यर्थ बोध हो जाएगा त्वम तो पद का लक्षार्थ अनिश्चय नहीं है लक्ष्यार्थ थोड़ा सा पढ़ करके समझ लिया किन्तु इसमें स्थिर नहीं होता है शुद्ध चैतन्य में हूँ लक्ष्यार्थ में अहम बुद्धि हो वाक्यार्थ को छोड़े देहादि से अहम बुद्धि छोड़ करके लक्ष्यार्थ कूटस्थ स्थानीय उसको समझ ले तो ब्रह्म के साथ एक ज्ञान हो जाएगा इसलिए इसमें पांचों कोषो को प्रत्येक से पृथक विभाग करके दिखाते हैं ननु नैयंगुहा यो पंच पंचक विवेकन अवबु्यते का इंग गुहा गुहा शब्द से लिंगों का, से कौन क्या है यह गुहा जिसमें निहित स्थित ब्रह्म पांचों कोष के विवेक के द्वारा जाना जाता है अब बुद्धिया तो ज्ञाएत है ऐसे आशंका का नं पर इस आशंक श्रुत्या गुहा शब्द में विवक्षित अर्थमा श्रुत्य के द्वारा गुहा शब्द से जो अर्थ विवक्षित है वक्त मिष्ठ जो अभिप्रेत है उसे अर्थ को कहते हैं भ्य प्राण प्रद्यर मन ततः कर्ता ततो ततो ततः कर्ता तो गुहाय पर देह के अभ्यंतर प्राण है देह अन्न में से, उसके से। अभ्यंतर प्राण में से, है प्राणाद अभ्यंतर मन प्राण के अंदर मन है मन में एकोश हो जाएगा ततह कर्ता, तत कर्ता है बुद्धि विज्ञान में एको कर्ता सर जिसे कहा गया ततो तत् भुगतान आनंद में को रूप से कहा गया स यम गुहा सा यम ये जो परंपरा, परंपरा।, परंपरा देह के अंदर प्राण उसके अंदर मन उसके अंदर विज्ञान में उसके अंदर आनंद में ये पांच कोश परंपरा है इसको गुहा शब्द से कहा गया है, देहाद है देहा अन्नमयात अन्नमय कोश दे प्राण कारणमय कोश उसके अभ्यंतर है, आंतर ही है, अंतर इति अंतर अंदर होने वाला है प्राणात का प्राण मयात मन प्राण मय कोष के अंदर मन का मनमय कोश अभ्यंतर अंतर उसके अंदर ही तत्व तो तो मनमय कोश से कर्ता कर विज्ञान में अंतर तत्व विज्ञानमय तो तो से भक्ता अंतर होगा आनंदमय आनंदमय सो के पूर्व अंतर उसके अंदर है आदि आनंद मयांता नाम परम्परा गुहा शब्द उच्चते, उचित अन्नमय से, से लेकर आनंदमय तक कितने कोश है पांच। ये पांच कोशी परंपरा इसको गुहा शब्द से कहा तो मिला करके गुहा शब्द से कहा गया है इधानीमय तदनात्मच दर्शयति हैं तस्य स्वूप तस्य तनात्म तयकोश अनात्मक अन्नमयकोश है अनात्मा में अनात्मत्व तो धर्म रहेगा तस् अन्नमय कोश से अनात्मत्व तो भी दिखाते है अन्नमय कोश का सरूप अब वो अनात्मा है आत्मा से भी न आत्मा हैत्मा अनात्मत्व तो दिखाते हैं वीर याज जातो है पितृभूताजा नर्धते देह सोन्नम आत्मा ूर्धम तद भृभुक्ता न जा भुक् पितृभूत पिता निखाया अन्न अन्नजा अन्न से से बीर होता है से जात उसे जन्म होता है वर्धते अन्न से जन्म हुआ और अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है शरीर अन्न अर्धते वर्धते देह कौन वर्धते कहा देह देह सो सोनमये अन्नमय कोश हुआ स्थूल शरीर अन्नमय ना आत्मा वह आत्मा नहीं है अन्नमय को सा आत्मा प्रागो तो ती के जन्म के पहले अन्नमय को नहीं था नष्ट हो जाएगा तो नष्ट मर गया तो नष्ट हो गया पहले नहीं था आगे भी नहीं रहने से वह आत्मा नहीं है आत्मा तो नित्य है जो पहले नहीं था आगे नहीं रहेगा वह आत्मा नहीं है अन्नमय ना आत्मा प्राग अभा अभावात हेतु कर दिया घटवत जो उत्पत्ति के पहले नहीं था आगे भी नष्ट होने पर जो अभाव हो जाता है वो आत्मा नहीं है पितृभूता अन्नजात ये पितृभूता अन्नजात श्लोक में तो दिया है केवल उससे माता पिता के भूक्त अन्न से, माता च पिता च पिता मात्रा मात्रा सू तो पिता शिष्य थे पिता कहते जगत पितर बनते बनता है तो पितृश्द से माता पिता दुन रित अन्नादन क्या यव ब्रियालक्ष अन्न अन्ना जायम यदि वीरमस्त वीरिया देह जातह होता है यननातर उत्पत्ति के बाद अन्न से बढ़ता है क्षीरादन वर्धते क्षीर भी अन्न है अन्न का कार्य अन्न का रस अन्न से बढ़ता है सह देहो अन्नमयो वो अन्नमय है अन्न स्वयं हो गया अन्न से विकार स आत्मा नवती अन्नमयो ना आत्मा आत्मा क्यों नहीं कुत कस्मत कारण कुत किस देम सदभावत जन्म नाग मरनादूर्धव प्राग मंत्र जन्म के पहले इस शरीर नहीं था अब मरने के पश्चात उसका अभाव हो जाता है तस्य तस्हभाव तदभाव तस्वीर देहल नभाव तदभाव त्योगे आद्यादिस्त संख्या आदि रघुकमदी सायुभता आदे आदो किसी अर्थ में होगा तदभा जन्म मरना दुर्जन तस्हशस् विवाद विवादाध्यासित दे देह देह आत्मा न भवती कार्यत्वाद घटाधिपत देह को कर दिया पक्ष बनाया विवाद अध्यासित विवाद का स्थल है क्योंकि चारवा का आदि लोग देह को आत्मा मानते हैं और सिद्धांत अन्य लोग देह को आत्मा नहीं मानते हैं पक्ष बनाकर कहते देह आत्मा न भवती कार्यत् घटाधिपत जितने कार्य है घटपटादि आत्मा नहीं है देह भी है इसलिए आत्मा नहीं हुआ यत्र यत्र ये कार्यत्म तथात्रत्मत्व यथा घटा दी इसके द्वारा देह में अनात्म तो है आत्मा नहीं है यह अनुमान से सिद्ध होता है तुभी तुभी इसमें अन्न में क्यों आत्मा नहीं है हेतु तो दिया कार्य घटाधिवत तो ध्यान देना अनुमान करने के बाद पर्वतो बान धूमांत यत्र यत्र धूम त्र वही ऐसा अनुमान वाक्य प्रयोग करते हैं। जो समझ करके दूसरे को बताता है पर्वतो बिमान धूमात ऐसा पंचावे वाक्य प्रयोग करता है सुनने वाला कहता है धूम जहाँ जहा है वन्नी वहाँ वहाँ है महानसमी लिखा गया किन्तु पर्वत में धूम होने पर भी बनी रहेगी कोई जरूर नहीं धूम अस्तु बनी महानस आदि में तो धूम बन्नी है ही ठीक हम देखते हैं रोज किन्तु पर्वत में धूम हो वन्य नहीं हो अ अच्छा यहाँ जहाँ धूम है वहां वन्नी है एक कोई जरूरी नहीं वन्नी अभाव वाले में भी धूम हो जाए पर्वत में बन्नी नहीं है धूम निकलता है तो वन्य अभाव होती धूम अस्तु वाले में हेतु रह जाए साध्य अभाव्यु हो जाए साध्य अभाव वाला साध्य अभावत पर्वत वही अभाव हो उसमें वृत्ति उसमें रहे धूम धूम हो जाएगा साध्य तो तो अभावत वृत्ति तो उसमें रहेगा साध्य अभावत वृत्तित्व साध्य अभाविक्तन यश्य होगा साध्य अभावत वृत्ति उसमें साध्यभावत वृत्तित्व आए आ जाए वही व्यभिचार का लक्षण है साध्याभावत वृत्तित्व यही व्यभिचार है धूम वहनी व्यभिचारी हो अर्थत अर्थात वन्नी के अभाव वाले में धूम रह जाए तो यहाँ ऐसे शंका करने पर उसको अनुकूल तर्क दे करके ही शंका निवृत्ति करनी पड़ती है पंचायत वाक्य प्रयोग करने पर भी व्यविचार शंका होने पर हेतु रस्तु साध्य मास्तु उसका अर्थ धूम रहे वहीं नहीं रहे अर्थात तो वन्नी अभाव होते हुए धूम रह जाए साध्य अभाव वा वाला में हेतु रह जाए अर्थात हेतु साध्य का व्यभिचारी हो यह धूम हेतु वन्नी व्यविचारी हो जाए ऐसे शंका करने पर ऐसा संशय होगा वन्ही के अभाव वाले में धूम निकले हो सकता है पर्वत में बन्ही कैसे तो व्यभिचार तो शंका का निवर्तक तो होता है तर्कम यदि वहीं न पर्वत में यदि वन्ही नहीं होती तो धूम नहीं होना चाहिए फिर उपचेगा वही नहीं होती तो धूम क्यों नहीं होगा कोई कहेगा यदि हस्ती न साहत धूमो पी न सात ऐसा होगा हस्ती नहीं होने पर धूम निकल सकता है रसे घर में हाथी है धूम निकलता है ना नहीं तो यदि हस्ती न से आता धूम से आते ऐसे कह देंगे तो उसमें क्यों बन्नी नहीं धूम क्या नहीं होगा तो धूम से वहीजन्य तो धूमे बन्नी का कार्य धूम क्या है वन्नी का कार्य और धूम के साथ हस्ती का व्याघ्र का, का कार्य कान है नहीं इसलिए कार्य कांड और ऊपर तर्क देना पड़ता है धूम वन्नी जन्य है वही से उत्पन्न होता है और वहीं कारण के कार्य होगा इसे वन्य नहीं तो धूम नहीं होना चाहिए और धूम तो वो कहेगा ठीक है धूम नहीं हो सामने धूम दिख रहा है नहीं हो कैसे धूम इसे क्या करना पड़ेगा वन्य अस्थि वन्य मानना पड़ेगा धूम तो बने होगा फिर कभी कभी इसे शंका करते हैं कारण के बिना कार्य हो जाए धूम यदि वन नहीं हो तो धूम नहीं होना चाहिए क्योंकि धूम है कार्य वन कारण तो कारण के बिना कार्य कभी कभी हो जाए तो फिर उसको फिर कबाथक तर्क देना पड़ेगा यदि कारणी के बिना कार्य हो जाएगा तृप्ति के लिए भोजन के लिए तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए हो तृप्त हो जाओ, जाओ। मान लेगा तब फिर ये मानना पड़ेगा नहीं कारणी के बिना कार्य नहीं होता है इसलिए बर्ने के बिना धूम नहीं हुआ तो धूम है तो वर्णी अवश्य होगी ये अनुकूल तर्क के द्वारा शंका की निवृत्ति होती है अभी यहाँ पूरा पीछे कहता है अनुकूल तर नहीं है तो ओ, ये अनुमान कैसे होगा आत्मा देह आत्मा न भवती कार्य कार्य घटा दिवत तो अनुमान किया सिद्धांत ने अभी शंका करने वाले कहता है हेतु रस्तु साध्य महाभूत हेतु रहे साध्य नहीं रहे महाभूत नहीं रहे न मा, मा मा भवे मांगी लुंग मांग लगाने से लूंग हो गया विधि निगर्थ में नहीं हेतु हो साध्य नहीं रहे लोट अथवा विधलिंग अर्थ नहीं विपक्ष बाधका अभावत विपक्ष में बाधक अभा विपक्ष का, का क्या है साध्य नहीं है तो विपक्ष हो जाएगा साध्य अभावत विपक्ष होता है साध्य बने नहीं तो विपक्ष है अर्थात बने नहीं होने पर क्या बाधक है कोई बाधक नहीं तो वन्य अभाव वाला हो जाए पर्वत पर्वते वन्य अभाव है और रह जाए बाधक अभाव अप्रयोजक एम हेतु ये हेतु को कहते अप्रयोजक अप्रयोजक अर्थ अनुकूल तर्क शून्य अप्रयोजक का अर्थ अनुकूल तर्क शून्य जिस हेतु में अनुकूल तर्क नहीं होगा उसको कहते अप्रयोजकम अर्थात व्यविचार व्यविचार संका, संका निवर्तक अनुकूल तर्क शून्य हेतु यदि तो अनुकूल तर्क नहीं होगा तो हेतु से साध्य सिद्ध नहीं होगा हेतु प्रयोग करने पर पंचायत वाक्य प्रयोग करने पर व्याप्ति उदाहरण सब कहने पर भी यदि व्यभिचार संका हो जाएगी तो अनुकूल तर्क देना पड़ता है यदि अनुकूल तर्क व्यभिचार निवर्तक व्यभिचार शंका निवर्तक अनुकूल तर्क नहीं होगा कहते तो हेतु तो अप्रयोजक अप्रयोजक हो गया तो साध्य सीधा नहीं करेगा पूर्वी कहता हेतु तो आपने दिया कार्य ये हेतु अप्रयोजक अनुकूल तर्क शून्य है अयम हेतु इतना शंक यहाँ तक आशंका हुई तो सिद्धांत कहता है अनुकूल तर्क है बाधक है अकृत अभ्यागम कृत विप्रनासाख्य बाधक तदभाव मैं बि एक दोष तकृत अभ्यागम विप्रनाश अकृत से अभ्यागम नहीं किया था कर्म उसका फल भोगेगा तो कहते अकृत अभ्यागम कर्म पुण्य कर्म सुख फल देता है पाप कर्म दुख फल देता है जब सुख मिलता है आपको उसका कारण पुण्य कर्म दुख मिलता है तो पाप कर्म इसलिए दुख मिलते समय दूसरे को दोष नहीं देना समझे ना अपना पाप कर्म का ही फल है वही व्यक्ति प्रेम से बोलता है आपके पाप कर्म फल देने के तैयार हुआ और दो चार डांट कर बोलेगा और झूठा क्यों उसके ऊपर फिर नाराज कर उसको क्यों गाली देना उसको क्यों कटुशब्द कहना समझ लेना कि मेरा पाप कर्म अभी फल दिया चुपचाप रह जाओ और कोई कुछ कहेगा तो सुन लो सुनकर समझ लो कि कुछ पाप कर्म मेरा खत्म हो रहा है खुशी हो जाओ जो दुख मिलता है ना तो सब क्या विचार करना पाप कर्म खत्म हो रहा है और सुख मिलते समय क्या समझना पुण्य कर्म खत्म हो रहा है तो अब बताओ पुण्य कर्म खत्म हो जाना चाहिए या पाप कर्म खत्म हो जाना अच्छा खत्म हो जाना चाहिए, चाहिए। इसलिए क्या है दुख मिलते समय खुश होना क्या भी पाप कर्म जा रहा है दूसरे को दुख नहीं देना पुण्य कर्म हो तो सुख मिलता है इसलिए ज्यादा हर्षकों का ना पुण्यकर्म का फल अभी तुरंत क्या हो जाएगा पाप कर्म पड़ देने लगे क्या दुख मिलेगा ये कर्म का फल अभव होता है जो कर्म पहले नहीं किया हुआ वो फल भोगेगा जो पुण्य कर्म किया तो उसका फल भोग रहा है जो पाप कर्म किया उसका फल भोग रहा है यदि पहले शरीर नहीं था शरीर ही आत्मा मानेगा जन्म के पहले था जन्म के पहले आत्मा नहीं तो पुण्य पाप था यदि पुण्य पाप नहीं किया हुआ अभी जन्म हुआ शरीर फिर सुख दुख कैसे भोगता है अभी जन्म होने के बाद सुख दुख भोगना पड़ता है नहीं बच्चा हुआ अभी पुण्य पाप कर्म कुछ नहीं किया सुख दुख भोगने लग पड़ता है जन्म होने का सुख दुख भोगना पड़ता है ना नहीं mm, ये अकृत अभ्यागम नहीं किया पुण्य कर्म का फल भोग रहा है यदि देह का आत्मा मानेगी उसके पहले देह था आत्मा नहीं तो पुण्य पाप था पुण्य पाप नहीं तो अभी कैसे सुख दुख भोग कर रहा है यदि देह पूर्वजन्मे नहीं था देह को आत्मा मानेंगे पूर्वजन्मे नहीं, नहीं था पुण्य पाप नहीं क्या था अभी आरंभ हुआ तो नहीं किए हुए कर्म फल का कर्म फल का भोग हो रहा है इसका नाम अकृत अभ्यागम न कृत अकृत नहीं क्या हुआ कर्म फल भोग उसका नाम हो गया अकृत अभ्यागम और कोई पाप कर्म पुण्य कर्म क्या मर गया आत्मा समाप्त हो गया आगे जन्म भोग जो देह का आत्मा मानेगी आत्मा रहेगा समाप्त हो गया फिर कर्म जितने क्या आगे फल मिलेगा तो क्या हुआ कर्म फल देविना नष्ट हो जाएगा उसको कहते कृत विप्रनाथ कृत कर्म का विप्रनाश नाथ प्रणास हो जाएगा फल देविना ये दोष आस्थिक के लोग नहीं मानते ये कर्म बिना क्या हुआ कर्म फल भोगना और कर्म करेगा यज कर्म इत्यादि कर्म विधान किया गया कोई कर्म करेगा आगे फलभ होने वाला कोई नहीं रहेगा कर्म इसे नष्ट हो जाएगा तो फिर वेद व्यर्थ हो जाएगा कर्म विधान व्यर्थ हो जाएगा आस्थिक लोग ये दोष कहते हैं ये दोष नहीं मानते एक होगा अकृत अभ्यागम और एक क्या है कृत ये दो दोष प्रसंग होने से देह का आत्मा नहीं मान सकते है देह देहत्मा मानेंगे तो क्या क्या दोष हुआ अकृत अभ्यागम कृत विप्राश नामक ये बाधक है बाधक सद्भाव में एवं इसलिए हेतु रस्तु साध्य मास्त जो आपने कहा कार्य तो रहे देह व्यापना हो जाए ये ठीक नहीं इस अभिप्राय ऐसी परिहार करता है तो